वही वही स्वस्तिना इंद्रो गमे मयलायु स्वेन्द्रो वृत सवास्वी नाबुखा विश्व स्वस्थ नोष्ठ ने तो यहाँ ज्ञान और कर्म का जो समुच्चय नहीं है प्रकाश अंधकार व्यवहार में जैसा समझाते हैं तो उसको कैसा समझे ज्ञान मन या अद्वैत का ज्ञान समझना चाहिए ज्ञान है ज्ञान का मतलब व्यवहारिक नहीं है अर्थात आत्मा विषय ज्ञान आत्मा विषेक जो ज्ञान है अवेद दर्शन जिसको उसी के मतलब ब्रह्म विद्या हाँ। तो उसके साथ क्योंकि हाँ ये सब ज्ञान का साधन हो सकते हैं ये किंतु मोक्ष के लिए ज्ञान ही कारण है जी, तो वो कहते मोक्ष के लिए ज्ञान के साथ साथ कर्म भी सिद्धांत बोल दो कर्म साधन संभव ही नहीं कर्म नहीं क्योंकि कर्म कभी भी अविद्या को नष्ट नहीं कर सकते अविद्या का कार्य है ना वो तो नष्ट नहीं कर सकते हाँ ज्ञान उत्पत्ति के का कार्य उसको कैसे समझे भगवान सारा जो जगत अविद्या का कार्य है कर्म सारे कर्म अविद्या है ना तो इसलिए अविद्या का कार्य अविद्या को नष्ट नहीं विरोध नहीं में। में विरोध माने द्वैत प्रपंच के कारण जो भी द्वैत प्रपंच उसको का कार्य मानते हैं हाँ, सारा अधिक से अधिक जितना कर्म जो है द्वैत प्रपंच में संभव है अद्वैत में संभव है मतलब अज्ञान है वही कर्म करता है ना भेद भेदृष्टि है इसलिए वो कर्म है अविद्या का कार्य होने से इसका अविद्या के विरोध नहीं हाँ ये कर्मादि है ज्ञान उत्पत्ति के साधन मानने में कोई आपत्ति नहीं सिद्धांत को जैसा मान दीजिए अंधकार को हटाएगा कौन प्रकाश है जी। हाँ उस प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए आपको माचिस है डिब्री है एकत्रित कर ये दि कहेंगे डिब्री अंधकार को हटाएंगे ये कभी संभव है माचिस हटाएंगे नहीं बस उसको ज्ञान प्रकाश जलाने के लिए सहायक है इसे विरोध नहीं किंतु ज्ञान मोक्ष तो ज्ञान से ही है जी समुच्चय नहीं बना दोनों साथ करके मतलब समसमुच्चे समुच्चय है प्रकाश के लिए तो व्यवहार में साधन चाहिए ठीक है निबरी वगैरह जो भी है वहां तो प्रकाश का मान लीजिए प्रकाश अभाव है तभी चाहिए तो यहाँ तो जो है अभाव तो का कहीं पर है नहीं नहीं यहाँ जान के लिए साधन है ना अमानित साधन चाहिए अमानित्व अहिंसा है है ये, ये आपको ज्ञान की उत्पत्ति के कारण ज्ञान की उत्पत्ति का निवृत्ति का नहीं ज्ञान की उत्पत्ति में ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान है ना ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की योग्य है अविद्या करेंगे अविद्या करेंगे ज्ञान परमाकार वृत्ति है ना उसे का नाम है ब्रह्मज्ञान और उस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन है को। <coughs> ये ब्रह्म ज्ञान ही है ना ज्ञान की प्राप्ति के साधन ये और वो ब्रह्मज्ञान हो गया वो अज्ञान को निवृत्त करेगा वही मोक्षा वही है इसी में भी गीता में तेरह में उठाए ना ये ज्ञान के साधन अमानित इसी को वहां अन्यत्र बताया भाषा जी ने जहाँ शुद्ध सत्य प्रदान हो जाता है कहीं कहीं पर तो ऐसा ही आया कि अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है अविद्या निवृत्ति मोक्ष है किंतु अविद्या निवृत्ति होती ज्ञान से होगी निवृत्ति मोक्ष है कोई आपत्ति नहीं है हाँ बस इतना है अविद्या निवृत्ति यदि कोई कहेंगे अभाव तो अगर उत्पाद्य मानेंगे ज्ञान को हाँ तो वो हमें तो उसका मतलब फिर कारण उससे श्रेष्ठ होना चाहिए कौन कार्य नहीं ज्ञान तो ब्रह्मज्ञान तो उत्पत्ति है ब्रह्मज्ञान बोलते अखंडावत्ती है ना माने समाप्त होती है ना माने उत्पत्ति नाश वाला फिर जो वस्तु उत्पत्ति की मानेंगे मान लीजिए ज्ञान हम बोलेंगे कोई उत्पत्ति वो नाश होता है, नहीं। प्रत्यात्मक नाश माना अच्छा, ज्ञान वही ब्रह्मज्ञान है ना अखंडाकर वृत्ति वहाँ उठाए है उसमें उन्होंने कहा तो आप अखंडाकर जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति अखंडाकार वृत्ति यदि हो तो अपना अखंडाकर वृत्ति का यदि विषय मानते हो ब्रह्मा तो जो जो आपका वृत्ति का विषय है वो तो अनित्य माना है अपने पूरा पक्षना आक्षेप क्या है यद यद वृत्ति विषयत्व तत्तद अनित्यत्म तो अखंडाकार वृत्ति हो चाहे तो सखंडाकार वृत्ति हो तो अखंडाकार वृत्ति का विषय यदि ब्रह्म यदि मानते हो तो ब्रह्मानित्य होना चाहिए आक्षेप क्या मधुसूचन इष्टमेव वृत्ति का विषय अनित्य है तो आपका सत्य क्या हमारा वृत्ति उपलक्षित ब्रह्मा है अच्छा।, अच्छा, अच्छा। वृत्ति का विषय नहीं वृत्ति उपलक्षित जो ब्रह्मा है वो सत्य है। सत्यु अच्छा। उपाधि उपाधि हाँ तो इसलिए अखंडागर वृत्ति का नाम ही ब्रह्मज्ञान है वृत्ति बोलेंगे तो समय विशेषण नहीं है वृत्ति से उपलक्षित होता है ना उपलक्षित का मतलब उसके साथ अन्वय नहीं होता है वृत्ति का विषय होना अलग बात है विषय मतलब हो जाके उसको विषय कर रहा है और उपलक्षित मतलब वृत्ति उसके साथ कोई सम्बन्ध वृत्ति वो करेंगे वृत्ति अलग तटस्थ हो जाएगी उसको उपलक्षित बोलते जैसे काका का उपलक्षित देवदत्ता ग्रह कविसे उपलक्षित हो रहे हैं ना वैसा वृत्ति क्या करे उसको बोध करके तटस्थ हो जाएंगे विषय नहीं ऐसा मानते उपलक्षण शक्ति वृत्ति नहीं उपलक्षित तो वहाँ कहा गया जहाँ शुद्ध सत्व जो प्रदान होता है शक्ति शक्तिवृत्ति में वृत्ति रहेगी तो विषय का ज्ञान रहेगा जैसा भी है ना ये है वृत्ति का विषय हो गया उपलक्षित नहीं और वहाँ वृत्ति वृत्ति से उपलक्षित मतलब वृत्ति को छोड़ कर के जो अवशिष्टा है वो ज्ञान उपलक्षण बोलते उपलक्षण का मतलब बस उसके साथ अन्वय नहीं होता है बोल होते समय विषय के साथ नहीं, नहीं होता जिसको बोध कर जैसे का बोध का घर का बोध हो का संबंध नहीं रहता है। वैसे यहाँ ब्रह्म के साथ वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोध किया किन्तु बोध होते समय वृत्ति नहीं रहेगी बोध बोध करके चल किया बस जैसा मान दीजिए किसी ने बोला देवदत्त का घर कहाँ है वो हाँ। जो कौवा बैठा है नहीं। बस इतने कौवा बैठा आपने देखा हाँ। तो कौवा उड़ गए जिस समय में वहाँ जो आपना अपरोक्ष कभी होगा बिल्कुल उसमें जाके आप प्रवेश करेंगे बिल्कुल तभी वहा कौआ नहीं वही सही है। तो भी आया। भी होती है जैसे दो दस्टांधी है लोहा एक बोलते हैं दो दस्टांधी है अपने अपने स्टोर हाँ शुद्ध जहाँ होता है भाषा करने शुद्ध सत्व प्रदान जहाँ होते हैं बिल्कुल तभी वो स्वरूप में स्थित हो जाता है और मिश्रित सत्व प्रदान होता है अमानित साधना उसके अंदर आता है अमानितम तो अदित्व है ना ये मिश्रित साधन मिश्रित सत्व ये भेद किया है अंतर्ण का भेद हाँ क्योंकि अंतकरण में सत्व है किंतु थोड़ा जब तम मिश्रित है तभी ये साधन आ जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध सत्ता हो गया तभी ब्रह्मा को धारण करता है। <coughs> तो यहाँ ब्रह्मा विद्या का दो अर्थ किया अर्थात जो महान सबसे जो में जो महातत्व है ना ऐसा ब्रह्म है उस ब्रह्म ने क्या है उसे विद्या को अपनी विद्या को बता दिया इसलिए ब्रह्मा की विद्या एक अर्थ हो गया और दूसरा है ब्रह्म संबंधी संबंधिनी विद्या इसलिए दो अर्थ किया या तो ब्रह्मा की विद्या हो अथवा ब्रह्म संबंधी उसके बाद अग्रज है ना वाह थोड़ा सा देखे ब्रह्मणा व अग्रजे न उक्ता ब्रह्म विद्या अथवा अग्रजन्म अग्रजा कहते अग्रे जायते अग्रजा बड़े भाई को अग्रजा कहते बड़े भाई को अग्रजा था अग्र बोलते तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ इसलिए ये जितने भी जो अतरवर्षी आदि है ना इनमें सबसे पहले उत्पन्न है इसलिए जो अग्रजा तो अग्रजा मतलब सबसे उत्पन्न हुए तो अग्रजन्म ब्रह्मा के द्वारा ये जो कही जाने के एक का नाम क्या है ब्रह्मा विद्या वायु को भी कहीं कहीं अग्रजा बोला हाँ जाता है अग्रजा तो इसलिए दो अर्थ हो गया एक तो महान ब्रह्म के द्वारा बताया हुआ विद्या है अथवा अग्रज मतलब सबसे पहले उत्पन्न हुई इत्या। इत्या। ब्रह्मा से बताया हुआ इति ब्रह्म विद्या ताम ताम ब्रह्म विद्याम कैसी है ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम विशेषण है उसका सर्व विद्या प्रतिष्ठा विद्या मतलब जितने भी जो विद्या है सारी अन्य विद्या उन अन्य विद्या क्या है उसकी प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय जितनी भी जो विद्या है उन सारे विद्यो का ये समस्त विद्यो का प्रतिष्ठा बोलते तो आश्रय उसका अर्थ कर रहे प्रतिष्ठा का है ना अर्थ कर जी जी। है। सर्व विद्याभिव्यक्ति हेतु तो समस्त विद्याओं की अभिव्यक्ति का हे तो भूत होने से अभी ये कैसा होगा समस्त विद्या का अभिव्यक्ति कैसा होगी ये जो ब्रह्मा विद्या का अर्थ कर रहे हैं हाँ। ये ब्रह्मा विद्या मतलब समस्त विद्या का अभिव्यक्ति का हेतु तो बोल रहे हैं है सबका सत्ता वही देता है रूप मानना ये आपको मांडू के कार्यक्रम में जाना पड़ेगा अच्छा मांडू के कार्यक्रम वहां कहा दिया ओम इतनाक्षरम ब्रह्म कहा दिया उसके बाद अयमात्म ब्रह्म कहा दिया पहले वाच्यत्व ने बता दिया वाच्चकत्वेन। वाच्चकत्वेन। में? वाच्चत्वेन। वाच्चत्वेन। ये ओम है सारा जगत ओंकार रूप है में बता दिया तो दूसरा मंत्र में बोल दिया ये तो ओंकार स्वरूप कैसे होगा नहीं नहीं सारा ब्रह्मस्वरूप है ओंकार से बताया हुआ जो भी है ये ब्रह्मस्वरूप है तो वाच करने वाच्य वाचक और अभेदा इसीलिए हाँ ब्रह्म विद्या का विषयभूत जो ब्रह्म है वो सबका कारण है ब्रह्म विद्या का विषयभूत भूत ब्रह्मा है सारे उत्पत्ति का कारण है तो यदि ब्रह्म विद्या का विषयभूत ब्रह्म यदि सारा जगत का कारण है उसको विषय करने वाली विद्या भी सबका कारण माना जाता है एक तद रूपे उस प्रकार जैसे सारा ब्रह्म जगत का कारण है तो इसीलिए ब्रह्म का वाचक कौन है ओंकार इसलिए ओंकार ही सारा जगत का कारण है वैसे ही यहाँ, ब्रह्मा विद्या का हो कौन हुआ वो सारा जगत का हेतु है, तो है इसीलिए वो ब्रह्म विद्या भी क्या है सारा विद्या की उत्पत्ति जो शब्दात्मक विद्या है उसको वाचक पराविद्या, आ, तो वो भी कारण इस प्रकार ने ने, तो साक्षात बनेगा न अधिष्ठान के कारण हो गया आता एक बात अधिष्ठान अधिष्ठान ब्रह्म ब्रह्म है है उस को जनाने वाली विद्या ब्रह्म विद्या वो भी उसी कारण से दूसरे करता है, आपको ये मिलेगा केनो केनोपनिषद में समाधान इंद्रादियों के सामने जो अक्ष प्रकट हो गए थे ना तो उसके बाद सारे आदृश हो गए तभी जाके उम हिमावती उमा प्रकट हो गए थे इसलिए शंकर जी को वही विषय कर सकती है ना पराविद्या बन करके शंकर जी को देखिए वह विवेक है ये अपना गणेश का प्रतीक है वैराग्य है नंदी वैराग्य का प्रतीक कार्तिक भगवान और ये गिरिजा है, है। मुख्षा, मुख्षा। तो, तो इसलिए ओंकार को श्रेष्ठ इसलिए माना है ओंकार में उभयात्मक है सगुण और निर्गुण शक्तियात्मक भी शिवात्मक दोनों तो शक्ति हो गई निर्गुण उसको व्यक्रमण कर दीजिए ये तीनों शक्ति आत्मा नहीं आ, वो माँ है ना हाँ। आपको पीछे डाल दीजिए ओम होगा हाँ। नहीं, नहीं। डाल हाँ। दे दो नहीं उमा है ना माँ मा के बाजे लगा दीजिए उमा हो गया उमा होने से सारा वही ओमकार जगत का शक्ति बन के सृष्टि कर उमा तो दीर्घ है लोक प्रसिद्ध हाँ, है, है हाँ, नहीं तो उमा होगा उमा जो होता तो है ना दीर्घ लोक प्रसिद्ध है हाँ, नहीं तो उमा हो जाएगा हाँ, आकार मिला तो माँ में क्या उमा उमा माँ हाँ, है लोक प्रसिद्ध है लोक प्रसिद्ध के अनुसार हो दीर्घ होता है ना उमा बनता है तो ओंकार ही उमा बन गया और वही आकार आगे ओम शिव बनता है शिवात्मक भी है <coughs> <शक्त्यात। coughs> इसलिए को महत्ता दिया तो इस थूर, इस थूर जोड़ देने से शिव हो जाएगा। कौन जो वाचक है हाँ। तो आ इस को ही लेकर स्थूल तो नहीं, हाँ। नहीं है वहाँ आज थी आ एक प्रतीक है ओंकार हाँ मतलब जो हम आकार उकार नहीं आकार उठ वो प्रतीक है आकार जो हम लिखते हैं ना वो नहीं हाँ। आकार एक ध्वनि है शब्द है हाँ, ठीक है उस शब्द को लेके बोलते देखिये हम लिखते हैं ना जो भी ये लिपि हो गई लिपि अलग है शक्ति बन ना गया, तो शक्ति गया ना पीछे गया गया शक्ति हो अक्षर अलग है और उस अक्षर से बोध होने वाला अलग है तीन माना जाता है अभी यहाँ जितने भी लिखे है ना हम बोलते क्या इसको अक्षर ये अक्षर नहीं है ठीक है ये, ये तो भ्रम है ऐसा ऐसा की आ ये लिपि है और ये ही आनाडा में तो दूसरा हो जाएगा तेलुगु में दूसरा ये लिपी ये ये है, है। रेखा को द्वारा दूसरे एक शक्ति का बोध आकार है ये ये जो है आकार है ये तो ये आकार ही है ना लिपि है वो लिपिकार जैसे देखे आकार नहीं बोला हूँ आकार आकार आकार हाँ हाँ हाँ आकार आकार आ आकार आकृति आकृति हाँ। है ना। आकार आकृति उस आकृति के द्वारा वो आपका आ गया जैसे एक सीधा मोड़ दिया आ हो गया इस प्रकार मोड़ दिया ई हो गया उसके द्वारा आपका अक्षर का बोध हो गया उस अक्षर के द्वारा तत्व का बोध हो गया तीन माना जाता देखिये तीन अलग अलग होता ये मिश्रित रूप से व्यवहार करते घट ये जो अक्षर है इसका बोध किसी स्थूल भाग को ही तो बोध कराने के लिए नहीं नहीं, नहीं सबका आश्रय मान रहे हैं ना वो आकार है ना, वो, है ना वो तो ये करके मूलत हो तत्व में जाना है आकार है ना चारों का आश्रय है वो जी, स्थूल समस्टिवेष्टि अभ, अभिमान द्वय वो आकार है बाद में उसी को भी जाके उन किया जाता है माने जो हमको बोध हो रहा है आकार आ, से ये पांच का हो रहा है उसका जो अभिमानी उसका थोड़ी होएगा हाँ, उसमें अलग नहीं, चार, नहीं ग्रहण चार को चारों उसमें लीन।, लीन करें लेकिन जो अभिमानी वो तो सूक्ष्म रहेगा ना जैसे शरीर का एक अभिमानी है शरीर का बोध हो गया तो स्तूल का स्तूल का अभिमानी ना तो चारों को आकार प्रतीक हो गया उस आकार उकार में और उकार जाके ये अंत में जाके ओंकार का स्वरूप समाप्त हो जाते तो मात्रा में जाते हम चार मात्रा मानते हैं ना यहाँ पे और जो आया। हाँ। शब्द तो, हाँ। तो प्रत्येक चारों का माना गया ना वही द्वेष्ट समी स्तूप चार का है, जी, चारों हाँ। का है। हाँ। तो मैं उसी को मैंने कहा की वो जो अ आगे है उसको हटा दिया पीछे कर दिया तो घुमा हो गया आपने कहा आगे कर दिया तो शिव हो गया हाँ उस तो न हाँ, तो... तो समाप्त हो गया पीछे आने से है ना वही शिव का ही चार स्वरूप है ना स्तूल विराट स्वरूप है और सूक्ष्म व... में भी शिव का स्वरूप है और कारण भी तो प्रथम अभिव्यक्ति विराट ही के मान चल रहे हाँ विराट कही होता है इसलिए हाँ यह बता रहे ब्रह्म विद्या ओंकार तो में भी है ना आगे जाके उसको बारह माना उन्मन्यवस्था माना है अमनी भाव बोलते उसको तो यहाँ बता रहे सर्व विद्या उत्पत्ति का हेतु है वो बस इस प्रकार सारे विद्या का मतलब इस प्रकार सारे विद्या का उगम स्थान है वही उमा है तो हेतु सर्व विद्या उपादान में मानेंगे निमित्त में मानेंगे कि अधिष्ठान रूप से कहू ये जो विद्या है।, है उमा यदि मानेगा तो उपादान भी मान्य से कोई आपत्ति नहीं माया उपादान शिव यदि अधिष्ठान रूप से होगा और उमा मानते है उपादान मान्य से माया तो उपादान तो तो तो नहीं दोनों इसलिए कोई आपत्ति नहीं हेतु सर्व विद्या आश्रय अभेद ही ब्रह्म विद्या है शिव की शक्ति है ठीक है ब्रह्म बोलते शिव होगा तो शक्ति को अभ... भेद कैसे कर नहीं नहीं भेद का मतलब पहले भेद अभिव्यक्त है है, का है लेकिन नहीं, आए... नहीं आए तो है वो शिव को व्यक्त करता है भेद भी है अभेद भी हाँ अच्छा। इसलिए भेद होने से शिव को वही बोध करवाते बोध करने के बाद शिव स्वरूप होते अलग बात ठीक है इसलिए भेद भी माना जाता है उसको पराशक्ति पराशक्ति मानता है तो यहां पे तो पे अभिव्यक्ति का तो इसको कारण रूप में भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते आगे बता रहे हैं, हैं सर्व विद्या, है। तो विद्या का आश्रय जो भी जितनी भी विद्या है ना उसका आश्रय कौन है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या मतलब उमा <coughs> सर्व विद्या वेद्यम वूसरा अर्थ कर रहे एक अर्थ हो गया अथवा सर्व विद्या विद्यम वस्तु अनायाहा इति अना सर्व विद्या विद्या ये जो है ना सर्व विद्याम उसके बाद है ना तो उसको वा जो आज्ञावा से जो पहले वाला शब्द है ना दूसरा अर्थ उसका उत्तर अर्थ नहीं तो वह पहले होना चाहिए था विद्या आश्रय इत वे है ना तो इसलिए उसको आ आज्ञा तो सर्व विद्या वेद्यस्त वस्तु इति वो दूसरा अर्थ। मतलब इस ब्रह्म विद्या के द्वारा अनया है ना तृतीय और वस्तु है एण हो गया वाह ना वस्तु अनय ना वस्तुअनया कौन सी वस्तु सर्वविद्या वेद्य वस्तु सर्व nah, विद्या के द्वारा वेद्या दो होते हो गया <tell5> विद्या अलग है संबंध है ना विद्या विद्या नहीं बनेगा हो वे विषय विद्या हो गया विषय विषय हाँ। हो गया और वेदता हो गया विद्या जिसके पास है तीन आगे ना संबंध हो गए ना ज्ञाता ज्ञान ज्ञे विद्यावान विद्या और विषय जिसके पास विद्या रहेंगे वो विद्या विद्वान हो जाएगा और जिस विद्या के द्वारा जान रहे वो बीच में माध्यम बन जाएगा कारण बन जाएगा और विद्या का विषय हो गया वेद्य बन, बन जाएगा वेद्य हुँ। तो इसलिए बोल रहा सर्व विदया सर्व विद्या वेद्यम सारे जो विद्या है उस विषय का वेद्य का मतलब ने विषय को अर्थ कर दीजिए वस्तु अनाया अनय विज्ञाते अनया बोलते अनया ब्रह्म विद्या शब्द प्रयोग किए है ना <पड़्धयां> सर्व विद्या सर्विद्या वस्तु वास्तव में वस्तु पर ब्रह्म वाचा करने बोलिए वस्तु तब पर्रह्म नि शुद्ध <गँँग> बाकी कोई वस्तु नहीं, नहीं। तो वस्तु का अर्थ है वसती वास्यति जिसमें सारे निवास करते हैं और सबको निवास करवाते ये वस्तु तो वो केवल परमात्मा बाकी सब अवस्तु को हम वस्तु मान रहे जो सब में निवास करता है सबको सब निवास, निवास करवाता, करवाता है वही वस्तु है वही वस्तु वो परमात्मा है बाकी अवस्तु को वस्तु मान रहे हम ये बताए अनाया वस्तु विज्ञायते विज्ञाते है यहाँ लोप हो गया विज्ञाते होना चाहिए अगे इथी पड़ा है ना हो गया अनाया मतलब विद्या विद्या वस्तु वस्तु सर्व सारे से जाना जाती है उस वस्तु को इस विद्या से जाना जाता ये कैसा होगा सारे विद्या से जानी जाती है और तो ब्रह्म विद्या के जाना जाता है ये कैसा होगा ब्रह्म विद्या से सारी विद्या जाती है नहीं नहीं सारे विद्या का जो वेद्य वस्तु है ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या के द्वारा जाना जाता है ये कैसे होगा ब्रह्म ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जाना एक विज्ञान तो एक विज्ञान सर्व विज्ञान से भले ही हमको न समझ में आवे वहाँ प्रजन एक विज्ञान के द्वारा सर्व विद्या होता है वैसे ही ब्रह्म विद्या के द्वारा एक विज्ञान होता है और उसके द्वारा सारा विज्ञान है ना उसमें एक को जानने से सब कुछ जान होता है तो ये तो ये सर्व विद्या हाँ। जितनी भी लौकी सारी विद्या है ना हाँ। उन विद्यो का जो वेद्य वस्तु है हाँ। इस विद्या के द्वारा जाना जाता है सर्व हाँ। विद्या जैसा मान दीजिए ये तो ब्रह्म विद्या को छोड़ दीजिए लौकिक विद्या है तो उसका विषय ब्रह्म विद्या के द्वारा कैसे जानेंगे तो ब्रह्म विद्या से जो जानते हैं वो, वो है एक ब्रह्म हाँ। तो विद्या के द्वारा एक विज्ञान होता है और उसको जानने से सभी को सारा इस प्रकार आगे बता रहे हैं विद्या हाँ वही छोटा देखिए अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम तो यह है छांदोग्य का छठवा ये जो श्वेत के तो है ना उद्दालकारूणी वो गुरुकुल में गए थे बस बारह साल पढ़ के आ गए आके बस खड़े हो गए पिताजी के सामने बिल्कुल एक नियम होता है गुरु है माता पिता है उनको बारह साल के बाद आके प्रणाम भी नहीं कर रहे तो उन्होंने बोल दिया ये सोमया तुम एकदम ऐसे खड़े हो क्या उस तत्व को तो जाने हैं जिसको जानने से सबका ज्ञान होता तो है पूछा पीछे जी <laughs> क्या है वो तभी बोला तो ए ना अश्रुतम श्रुतम भवती एना तो जिसके द्वारा जिसको जानने से अश्रुतम स्वतम भवती जो आपने अभी तक नहीं सुना है वो भी क्या है श्रुत होता है तो अश्रुत श्रुत कैसा होगा बोलता है है है जो आश्रुत वो भी होता होगा आगे आपको सुनने की कोई इच्छा ही नहीं रहे सारी जो सुनने की इच्छा है ना ये आप उसकी सारी समाप्त हो जाए यही अश्रुत कोई भी नहीं जो उसे के सुन लिया आपने आगे आपको सुनने की इच्छा समाप्त होगी क्योंकि जिज्ञासा तब तक होती है जिज्ञासा पदार्थ को जब तक हम नहीं जान लिये तब तक जिज्ञासा जिज्ञासा को जान लिया अब की सारी जिज्ञासा समाप्त है है ना जिज्ञासा का विषय कौन है कौन है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा वही तो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासक से कौन है बस वही जिज्ञास है जीज्ञासे उसको जानने के बाद कोई जिज्ञासक ना सुनने की ना कुछ जानने ज्ञान कोश के शब्दों का जिसको पूरा ज्ञान है तो उसको ही है ना नहीं दूसरे शब्द भी बहुत परंतु यहाँ तो कोई इच्छा नहीं ये ना श्रुतम श्रुतम भवती अमतम वो जो अमाननीय पदार्थ है अर्थात जो चिंतन अभी तक नहीं किया है वो भी आपके अंदर मतम हो और अविज्ञातम विज्ञातम जो अविज्ञात बोलता अभी तक आप नहीं जाने वो भी क्या है मतलब ये सारी इच्छा आपके अंदर निवृत है कोई इच्छा नहीं, नहीं। तो तो इसी को लेकर बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं अच्छा वो कोई ज्ञानी सर्वज्ञता से नहीं ले सकते वोतम हो जाएगा उसके लिए इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए हैं आप नहीं सुने हैं कोई अमेरिका में वो स्टोर बोले आपको दी चाहिए आपके दूसरे जाने हो रहे दूसरे के मन में जब, क्या है जब हम कारण तो तो पहुंच गए तो सब सब नहीं, नहीं। जाने यदि हो अभी जाने को बोल दिए हमारा मन में क्या है बता दीजिए नहीं, नहीं नहीं बता सकते योगी नहीं बता सकते आया वहाँ योगी बता सकते कुछ सामान्य को लेकर हर एक व्यक्ति का विशेष वृत्ति है ना योगी भी नहीं बता योग सूत्र में होता है सामान्य वृत्ति बता सकते इससे मन में क्या चल रहा है किंतु विशेष वो भी नहीं बता सकते इसलिए वहां उसका तात्पर्य है सबको जानना मतलब उसको जानने की कोई कैसे नहीं होता है जाने तो ना, तो के लिए प्रयोग नहीं होता वो तो उपयोग होता है शास्त्रों में सर्वज्ञ जाने के लिए नहीं होता ऋषि मुनियों नहीं वो ऋषि है सर्वज्ञ कल्प है सर्वज्ञ शब्द ईश्वर में होता है सर्वज्ञ देखे सर्वज्ञ शब्द प्रयोग क्यों होता है सर्वज्ञ का परिभाषा है माया उपाधि को लेकर सबको जो जानता है वो सर्वज्ञ है यानी कि तो माया समाप्त हो गई तो सर्वज्ञ के शब्द सर्ववित्त मतलब तत्त्व उपाधि को लेकर तो इसीलिए वो सर्वज्ञ नहीं है ब्रह्म स्वरूप होने के बाद उस ब्रह्मा के द्वारा ईश्वर के द्वारा सर्वज्ञ मन तो कोई आपत्ति नहीं साक्षात सर्वज्य नहीं साक्षात ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं सर्वज्ञ से भी ऊपर हो जाए मतलब? का मान दीजिए आप घट आकाश है घटाकाश में घट को आपने फोड़ दिया वो आकाश महाकाश में हो गए वही महाकाश बन के मठ में प्रवेश हो रहा है उस प्रकार से स्वतः क्योंकि वो सर्वज्ञ का लक्षण ही है सर्वम जाना यानी जब महाकाश हो गया तो किसी भी घट में प्रवेश उसका है।, है उस रूप से नहीं तो केवल सर्वज्ञ नहीं है मतलब वो क्योंकि सर्वम मतलब सर्वज्ञ होने के लिए उसको माया चाहिए माया के बिना सर्वज्ञ नहीं बनेंगे इसीलिए वहां बुटाया ना बृहधरने में तो पहले उन्होंने नियमकत्व ने बता दिया तो उसके बाद अक्षर ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म है ना वो नियम में से रहित है सर्वज्ञ तब तक होगा नियमक जो कारण कारणेश्वर है ना वो सर्वज्ञ है वो haan, और जो नियंता हाँ नियामक और ये जो सूत्रात्मा है नियम में है नियम में है नियम्य है, नियम्य। तो तो तक नियम्य है।, नियम्य है। जी। और कारण ब्रह्म है नियामक है और ये जो अक्षर ब्रह्म है नियम नियामक से भेद है वो अक्षर ब्रह्म वो सर्वज्ञ भी नहीं जो कु है ईश्वर से यानी ये है ना ईश्वर से ऊपर होने के बाद ईश्वर कैसा रहेगा वो हाँ तो द्वैती नहीं तो रहेगा कौन है ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है ब्रह्मा को सर्वज्ञ माना नहीं नहीं माना उपाधि से वही सर्वज्ञ है वो है बस ब्रह्म बनने से बढ़िया तो फिर ईश्वर तो तो तो तो? बनने, बनन तो नहीं नहीं बनने के लिए हाँ आप ये बन सकते हिरण्य नगर वो ईश्वर बन सकते ईश्वर नहीं बन सकते कार्य ब्रह्मा बन सकते क्यूँकी आगे जाके हनुमान जी है ना वो हिरण्यगर वन रहेश्वर नहीं बन सकते आप ईश्वर नहीं बन सकता वो तो अनादि में आ गया तो इसलिए बता रहा हम बता रहे नहीं प्रयोग करते हैं के लिए आ जाती है ऐसा वो कहने मात्र के लिए विचार करने पर वहाँ सर्वज्ञ नहीं है उसे ऊपर गए ना वो ठीक है कभी आती है माया को लेकर नहीं ये तो ठीक है तो तो माया में भी ईश्वर की कृपा से कुछ चीज़ों का बोध हो जाता है कभी फिर चला भी जाता है नहीं वो तो सामान्यता मान दिया आ, योगियों के लिए भी है ना वो उसमें भी सर्वज्ञ कल्प माना है शिशु का जन्म बुढ़ा दे उसको योगी अब वेद को जो योगी नहीं मानते ना उसके लिए इस वेद को लेके वो सर्वज्ञ कल्प हो गए अभी वेद को खंडन करते मेरा मन में क्या है बतावे उन्होंने कहा जल्पवादा है तो हाँ <laughs> हाँ, क्योंकि ईश्वर का अलग शरीर नहीं है ना वह पृथ्वी अधिष्ठन पृथ्वी पृथ्वी में रहते हुए मतलब ये पृथ्वी नहीं पृथ्वी अभिमानी देवता उसके शरीर में रहते हुए उसको नहीं अमन कर रहा है किन्तु वो नहीं जान रहा उसको उसका अलग शरीर नहीं तन मात्रा कहेंगे हाँ मतलब वो जो सारे जो सूक्ष्म शरीर हैं ना हाँ, अभिमानी धरण्य उसमें रहकर शासन करते हैं इसलिए उसका अंतर्यामी कहा था तो इसलिए ए ना श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम विज्ञातम इतम इति सुते, ये श्रुति बता रहे अतः जो पराविद्या है ब्रह्मा विद्या है इसको जानने से सब कुछ उसके अंतर्भूत हो जाता है सर्व विद्या प्रतिष्ठा इस ब्रह्म विद्या की स्तुति कर रहे हैं ये जो विद्या विद्या कैसे है? सारे उस है। उसकी प्रतिष्ठा है आश्रय है जिस प्रकार सारा जगत का आश्रय कौन है ब्रह्मा है प्रकार तो उसी प्रकार अधिष्ठान इसी प्रकार उस ब्रह्म को बताने वाली विद्या भी सारे उसका आश्रय है स्तुति है विद्या की <laughs> तो कहानी का मतलब है उस विद्या से बढ़कर कोई विद्या है इसलिए उसका नाम है राज विद्या राजविद्या तो सर्व विद्या प्रतिष्ठा स्तौती बोल तो स्तुति कर रहे हैं उस विद्या का ऐसी जो विद्याम ऐसी जो विद्या अथर्वाया मंत्र में आ रहा है अथर्वाया मतलब ज्येष्ठ पुत्राया जो ज्येष्ठ पुत्र है तो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा गुण से से बाकी अच्छा ब्राह्मण ज्येष्ट ज्येष्ठ का कहते हैं प्रशस्त है ना उसमें इसको शब्द को आदेश होता है वहां ज्येष्ठ का मतलब है आयु से जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहता है गुण से बड़ा होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं अथवा लक्षण क्या है बहुत सूर्य बहुत तरह रवि किरण संयोगत्व ज्येष्ठत्व जिसके साथ सूर्य के किरण अधिक संबंध हो गए वो अल्पतर रवि किरण संयोगत्व कनिष्ठत्व अधिक जो सूर्य की किरण मान लीजिए सूर्य के किरण बोलो सूर्य नहीं जैसे जन्म हो गया किसी का सत्तर में मान लीजिए तो पहले उसके साथ सूर्य के किरण सम्बन्ध हो गए इसका मतलब सदा मतलब नहीं अब एक अस्सी में हो गया तो उसका अल्पतर रविकिरण से होगा <laughs> तो इसलिए काल किसी के सूर्य को लेके है ना एक वर्ष हो गया करके काल है सूर्य किरण को लेकर इसलिए ज्योतिष का ज्योतिष का लक्षण ही है ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिम सूर्य चंद्रम आदि कृत्य यद शास्त्र क्रिय थे त्योतिषम ज्योतिम मतलब सूर्य और चंद्रमा तो उसको अधिकार करके जो शास्त्र जो किया जाता है वो ज्योतिष शास्त्र है तो सूर्य को अधिकार करके जो शास्त्र जा रहे हैं ये हो गया सौरमान गया चंद्र को लेके जो ज्योतिष जा रहे हैं ये चंद्रमान दो चलता है ना सौरमान और चंद्रमा का जो ज्योतिष उसको ज्यादा माना जाता है हाँ सौराम उधर चलता है जैसा पंजाब में जाइए नेपाल में है ना वहाँ गते चलता है <Eleven zi2> हमारे में चंद्रा को लेके वो तिथि चलती है वहाँ गते एक गते दो गते तीन गते पंचांग में मान में दो है इधर हम लोग अमावस्या को मानते हैं उत्तर में, में पूर्णिमा पूर पूर पूर को मानते हैं ये अंतर है तो यही ज्योतिष अधिक का रवि रविकरण संयोग है ना उसको जेष्ठ कहते हैं ऐसे ज्येष्ठाया और ज्येष्ठ है पुत्र है उस पुत्र के लिए उन्होंने विद्या दिया किसने <coughs> ब्रह्मा, ब्रह्मा ने इस ब्रह्मा विद्या को और यहाँ तो जेष्ठ है अन्यत्रा श्रेष्ठ दोनों भी होता है जेष्ठ भी हो श्रेष्ठ भी दोनों को दे सकते वहाँ आ गया है योग्या एक जगह आता है हाँ, वो या पुत्र आया सभी को नहीं योग्य पुत्र यदि बड़ा पुत्र है जेष्ठ है किन्तु योग्य नहीं है और छोटा है किंतु योग्य है उस समय में योग्यत्व का प्रधान है बड़ा पुत्र वो क्या नहीं दे सकता हाँ। तो के प्राथ हाँ। प्राथ पहले हो जाएगी। हाँ। और है तो उसको पहले मतलब बड़ा है ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ है छोटा केवल श्रेष्ठ है ज्येष्ठ ने तभी उसको दिया जाता है तो ये आगे करता है ज्येष्ठ पुत्र अपराध ज्येष्ठ से असो पुत्र ये क्या अर्थ करता है जो ज्येष्ठ है वो पुत्र है कर्मधारा समाज है क्यों जेष्ठ है वही पुत्र अनेकेश ब्रह्म तो क्या ये ब्रह्मा का जेष्ठ पुरुष यही है और कोई नहीं है क्या किसी के मन में शंका हो सकती है क्या अतरव ही ज्येष्ठ पुत्र था और कोई नहीं ज्येष्ट तो अतर्वा नहीं, नहीं पुत्र इसलिए बता रहे किसी एक कल्प ब्रह्मा में सभी में नहीं और कोई भी हो सकते भाषाकार बोल रहे भाषा कर इसलिए बोल रहे देखिये इसलिए बड़े ज्येष्ठ शासु ब्रह्मण ब्रह्मा की सृष्टि के अनेकों प्रकार में क्योंकि अनेक कल्प है ना उनका ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं वो कल्पों का नाम भी दिया है कोश में तीस दिन होते हैं ना उसका अलग अलग कल्प है जो आगे जो जैसा आगे ब्रह्मण अभी जो कल्प मानते हैं ये कल्पे कल्प कल्प कल्प है है है ना कल्प है। तो एक दिन को कल्प कल्प हैं कल्पना की जाती है ब्रह्मा की आयु इसलिए कल्प कहा था तो ये कल्प है तो इसलिए ब्रह्मा का जो सृष्टि प्रकार नमोनारायण या या इधर का का का ये ये दोपहर समय चल रहा है ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा ओ द्वितीय द्वितीय द्वितीय क्योंकि क्यूँकि एक दिन है तो चौकड़ी बेटी तभी एक जन्म मतलब स्वामी जी वो गिना है उसमें पदमा चार अरब बत्तीस करोड़ मानते पूरा हो गया चार लाख बत्तीस हजार तो ये हो गया अपना कल ही होगा उसका दुगुना आठ लाख चौंसठ हो गया लाख हो होते पूरा मिला के चार अरब करोड़ नहीं अरब चार चार अरब हाँ बत्तीस करोड़, करोड़ कुछ पूरा होता हाँ, उसमें चौदह चौकड़ी बीतते चौदह मानो बुढ़ी लगा चौदह मानू बीत जाते तो वहाँ थोड़ा अधिक पड़ता है चौदह इसलिए चौकड़ी बोलते हैं ना लाख जो है ना, वो एक चतुर्योगी है उसको हजार लगा हजार से कर दे ब्रह्मा का एक दिन एक दिन है और उसको तीस एक महीना गिन दीजिए और उसके बाद सौ साल कर दिए कितना होगा आपका को नहीं पकड़ेगा फिर स्वामी भगवान विष्णु का पकड़ेंगे हाँ वो तो आगे बढ़ते वो जाएगा वो पुराण में जाएंगे पुराण के अनुसार वही दिक में वो विष्णु विष्णु अलग नहीं है बस ये हाँ उसी को मान वहाँ उठाए उसमें आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम पहले अग्नि रूप से प्रकट हुआ प्रथम कुमार उसके बाद आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम तो उसको अर्थ क्या है वो दो तीनों क्यों ग्रहण किया वो अग्नि शब्द से लेना वहाँ पुराना प्रतिपादिता चतुर्मुख ब्रह्म अर्थ क्या और आदित्य <coughs> शब्द से लेना आदित्य वो विष्णु, विष्णु तो विष्णु माना है जो जो व्यापक है और उसके बाद वायुम तृतीयम वायु का मतलब सृंगार है प्राण इसलिए सृंगारात्मक शिव है तो शिव स्वरूप माना है तो इसलिए वैसे आर्थिक है पौराण में भी वहाँ अर्थ है वो जो ब्रहण की टीका है ना समझो उसमें किया है तो उसी को हिरण्यगर्भ का अग्नि का मतलब वहाँ ब्रह्मा लिया और आदित्य वह विष्णु करके विष्णु लिया पौराणिक और वहाँ वायु श्रंगार वाय। शिव स्वरूप है इसलिए शिव तो मान लिया इसलिए तीन विकारियों तो इसलिए उपासक ये तीन देवताओं में किसी को एक प्राप्त करता है उपासना भेद से या तो शीधा एक को प्राप्त करेंगे हिरण्यगर्भ एक को? हाँ। एक मतलब हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा जैसे तीन लोग हैं ना आपका भूर भूआ स्वा स्वा मतलब स्वर्ग उसके ऊपर के जितने भी लोग है वहाँ ये, ये पौराणिक हो गए वहाँ किसी एक आदित्य को प्राप्त करे जाएंगे हिरण्य गर्भ का भेद है आप उपासक का भेद से कोई वायु को प्राप्त करेंगे कोई अग्नि को प्राप्त करेंगे कोई इसको भिश्णु। हाँ हाँ विष्णु पौराणिक हो गया उसके अनुसार वायु वायु वाय। अग्नि और सूर्य और उससे भी बिल्कुल अधिक उपासन हो गए तो स्वयं हिरण्य गर्भ को ही प्राप्त करेगा ऐसे भी गर्भ को सीधा जैसे आपने अभी हनुमान जी के लिए <laughs> तो तो उसी को भी ब्रह्म लोक माना है जैसा आपको अभी पूछेंगे आप कहाँ रहते भारत में रहते बोलते क्या ना भारत में भारत में कहाँ रहते हैं मुंबई में या अपना महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कहा उल्लास नगर वैसे वो स्वाजन ये सारे ब्रह्म लोक ये सब ब्रह्म लोक है अभी हम पूछे हम कहा रहते भारत में भारत के एक हमसे नहीं है ब्रह्म वैसे ही काम से ऊपर वाले लोग जो जो में में वो जो है ना। में किया।, आ, ना। हाँ। हाँ। किया है है परंतु ऊपर के भूर बॉर, बॉर, महा बहाजन तपा है ना ऊपर के इसलिए स्वामी जी वो वो कहा दिया है ये जो ब्रह्मा का जो नैमित प्रलय होता है एक दिन के बाद वो तीन लोग नष्ट होते ऊपर के नष्ट नहीं होते भूर बहुत स्वाह आगे के नष्ट नहीं होते ये तीन लोग और प्राकृत प्रलय में सारा नष्ट होता है तो सौ साल की समाप्ति सौ साल की तो इसीलिए ऊपर के सब ब्रह्म ही माना जाता है वहाँ आए बृहदारण्य में तस् हृदय अग्रम प्रद्योत थे मरणासन उसके बाद वहाँ ब्रह्म लोक अम्बा आदित्य लोक अम्बा जैसे जैसा है यदि आप चक्षुषे गए तो आदित्य लोक में जाएंगे क्योंकि वायुलोक में जाता है अपना अपना कर्म ऐसा माना है, आ, वो नाड़ी में है। हाँ, प्रकाश का मतलब वो आर्थी के वो वो खुल जाती हाँ, फिर शरीर हाँ, प्रकाश का मतलब आगे प्राप्त होने वाला शरीर है वही वहाँ चिंतन हाँ, करता वही हो भान होता है उसके बाद वहाँ निश्चय करता है उसके बाद तीर्ण जालों का व स्वामी इन सभी बातों का जो ध्यान माने बोध है महापुरुषों को तो ध्यान अवस्था में होता होगा ऐसे तो कोई बता नहीं सकेगा किसको ये जो प्रकाश होता है फिर उनको भी नहीं योगी लोग तो अनुभव करते अलग बात है ना सनातन चौक चु योग को भी पता होता है तो इसलिए वो वहाँ आक्षेप के हैं वो अभी मरणासन पुरुष है कैसे चिंतन कर सकता है तो बोलते तो स्वप्न में बिना इंद्रिय से मन से होता है वैसे वो उसकी वृत्ति बनती कर्म के अनुसार तो दो बार कहा गया सविज्ञानम भवती एक बार जो तो मरण से पहले वो चिंतन करता है और शरीर से निकलते समय तब तक सविज्ञान बाद में उभय का मंच होता है चिंतन करने के बाद प्राणाता है कर्म विद्या पूर्व प्रज्ञाच्चय ये तीनों को साथ में ले जाता है कर्म विद्या पूर्व प्रज्ञा तीनों को साथ में ले जाते कर्म का मतलब किया है, को बोलतो जन्म जन्म का तीन को साथ में लाद करके ले जाता है इस जन्म की तो विद्या और कर्म और पूर्व प्रज्ञा पूर्व जन्म ये दोनों लेना दोनों शास्त्रीय जो जितना भी इतना लेके जाता है तो इसीलिए वहाँ आगे बता पेशस्करी सोनार होता है ना हाँ। पुराना सोना को गला करके नया बनाता है वैसे ही यहाँ भूत सूक्ष्म को साथ में ले जाता है सूक्ष्म हाँ। मतलब वासन हाँ, वासना और भूत पंचीकृत भूत भूत भूतों का सूक्ष्मांश को ले जाता है सूक्ष्म भूत हो गया या हो गया तो ये बोलो ज्येष्ठ से सुपुत्र से अनेकेशु ब्रह्मणा सृष्टि क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में अनेक प्रकार की है एक सृष्टि नहीं है उनमें किसी एक सृष्टि प्रकार में वो प्रथम है सभी सृष्टि में नहीं लेना नहीं तो ये बहुत अंतर हो जाएगा कल्प भेद देखिए भागवत में सुखदेव को ब्रह्मचार्य बताया देवी भागवत में संतान हुआ शादी हुआ है स्पष्ट का सुखदेव जी का विवाह हुआ संतान भी हुआ है भागवत में वो कल्प भेद अभी देखिये सप्तर्ष है ना ये सप्तर्ष आगे नहीं रहेगा अलग हो जाएंगे ये वशिष्टा जी जो मानते हैं ना यही सदा नहीं रहेंगे आगे बदल जाएंगे जैसे आपने प्रश्न किया ना सुखदेव जी का कि हर द्वापर द्वापर तो हर में ही आएंगे वो तो कोई कोई सुखदेव बनेगा हर द्वापर तो हजार बार hmm. एक कल्प में एक दिन का कल्प मानते ना ब्रह्म का हाँ ब्रह्मा जी का एक दिन का कल्प माने आपके यहाँ हजार चौकड़ी व्यतीत हो जाएगी आ, एक दिन। अभी देखिए वो है ना अष्टम कलियुगति अट्ठाइस अट्ठाईस बीत गया है तो वैसी भी अट्ठाईस यही तो जो द्विपा है ना व्यास ने अलग अलग, अलग व्यास है वहाँ माना है विष्णुपुरा व्यास एक पदवी है वहाँ तो उस व्यास रूप से आएंगे जैसे तो जनक है स्वामी जनक भी एक पदवी है तो भी भी सीता है। है। तो का जो पिता है वो श्री ध्वजन आम का जो जनक जो के आता है ना बृहदारण्य में जनक वो जनक अलग है सीता का पिता का जो जनक है वो श्री ध्वजन का जनक है लेकिन तो हाँ। ये वशिष्ठ भी हाँ पदवी ये हाँ ये सब ये सब वो जो जीव आएगा उसका ये नाम पड़े। पड़े गा। पड़े गा। नहीं तो स्पूति में जो आए है क्या है वो उसी के तो बाद में तो अनादी है ना सुखदेव सुखदेव जी एक कल्प में एक बार अगर आएंगे बाकी नौ सौ निन्यानवे जो द्वापद कोई सुखदेव नही होगा कोई व्यास नहीं होगा कोई सुखदेव नहीं होगा उसमें कल्प नहीं होगा क्या द्वापर में भी तो कल्प के भीतर ही है ना? एक कल्प में एक हजार चतुर्गुणी होगा भगवान ना हाँ तो एक हजार ए... तो एक ही बार तो आएंगे और उनका भी जो अधिकार है ना हमें एक बार ही आएंगे वहाँ भी भेज के वो वो जो कल्प है उसमें जो आएगा एक दिन आएगा तो उसमें एक दिन में तो एक बार ही आएंगे नहीं हाँ, हजार बार, बार के एक, दिन एक दिन आएंगे नहीं, आएंगे। नहीं।, <laughs> नहीं। क्या, हर युग में एक बार आएंगे नहीं, नहीं एक बार भी आएंगे हजार बार भी ब्रह्मा के अनुसार एक दिन आएंगे एक बार वहाँ भी भेद किया है हर युग में एक बार आए वहाँ भी भेद किया है देखिये हर युग में बोल रहे है तो कल युग चौकड़ी चौकड़ी चौकड़ी चौकड़ी हर युग में और वहाँ भी भेद किया है चौपड़ी देखे आए। आ, जैसे त्रेता में राम जी आये द्वापर में सुखदेव जी आए या जी आए, तो अगला जो द्वापर आएगा फिर नहीं, नहीं, नहीं वहाँ भी भेद किया है ऐसे नहीं तो वो कभी भी नहीं वो काराकुरु उनको जब तक अधिकार दिया है ना तब तक आएंगे ब्रह्म सूत्र में किसी ने किसी को तो अधिकार मिलता ही वो तो दूसरा आएंगे नहीं वो तो रोटेशन पहले से वो सुख पद अभी दूसरा आएगा जैसे ब्रह्मा के लिए हनुमान जी पहले से तय हो गए नहीं उनके लिए कारक पुरुषों का एक अधिकार है ना जब तक अधिकार है तब तक आएंगे मतलब वो जब तक तो चलते रहेंगे हर युग में नहीं नहीं किसी वो वो अलग है वो स्वादी अधिकार कारक पुरुष है ये कारक पुरुष कारक पुरुष का मतलब है कुछ ही लोक कल्याण के लिए है। उनकी हाँ। लंबा प्रारब्ध ब्रह्म सूत्र ने बोल दिया हाँ। जब तक प्रारब्ध है मुक्त होने के बाद उतना समय जैसे यमराज आदि आना पड़ता है और वो प्रारब्ध समाप्त होने को वो बदलेंगे दूसरा आ जाएगा अधिकार समाप्त होता है ना वो ब्रह्म का एक दिन में भी समाप्त हो सकता है हमारे अनुसार चार युग बितरना पड़ेगा एक हजार का एक दिन में भी उनका अधिकार समाप्त हो सकता है आता वह ब्रह्म का दो दिन में भी हो सकता है अतः ब्रह्मा का और भी सौ साल तक कोई नहीं रहते इतना तक कोई नहीं रहता स्वामी जी बताते हैं इतनी, इतनी तो तो तो सताइस वो... तो वो... <laughs> वो... <laughs> है। कल्प बीतती थी हम यहाँ बैठे हुए मतलब यही है स्वामी जी सत्ताईस का मतलब ब्रह्मा जी का वहाँ सताइस दिन सत्ताईस का दिन हां, कोई माने राम जी को बहुत अवतार देगा ऐसा क्योंकि ये कल्प है ना ब्रह्मा का एक दिन को कल्प मानते हैं वैसा राम जी कितना अवतार हो, तो हो गए जैसे अष्टम विंशति कलयुग है तो राम जी भी अट्ठाइस हो गए तो उन्होंने सत्ताइस देगा राम जी अभी हो गए राम जी चलो तो ब्राह्मण हाँ अनेक प्रकार की सृष्टि में ये प्रथमा है सभी में नहीं सृष्टि प्रकारस्य से पूर्वम अतर्व सृष्ट क्योंकि सृष्टि के उत्पन्न में किसी कल्प में अतर्व को प्रथम उत्पन्न किया था उसको लेना सभी सृष्टि में वो अग्रज नहीं, नहीं। ज्येष्ठ तस्में ज्येष्ठ पुत्राया प्रा उक्तवान इसलिए वह ज्येष्ठ है किसी कल्प विशेष में उस ज्येष्ठ पुत्र के लिए यह ब्रह्म ने अतः हिर नगर उपदेश किया ओम पूर्णमदा पूर्णमे ओम शांति शांति शांति, शांति